बदला घर एक गांव में धनीराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था उसके घर के बाई ओर एक लोहार का कारखाना था दाई ओर एक बड़ई का मकान था सारा दिन लोहार के कारखाने से हाथी हथोड़े हाथी हथौड़े की आवाज से उसके कान फट जाते दूसरी ओर बड़े के घर से लकड़ी काटने की आवाज उसे और परेशान कर देती वह चैन से न आराम कर पाता और न ही सो पाता क्या किया जाए धनी ने कई दिन सोच विचार किया फिर एक दिन उसने बड़ई और लोहार को बुलाया और उनसे कहा तुम्हारे घरों घरों में इतना घरों से इतना शोर क्यों आता है कि मैं चैन से सो नहीं पाता हूं तुम दोनों घर बदल लो इसके बदले मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा ठीक है हम ऐसा ही करेंगे यह कह कहकर वे दोनों वहां से चले गए थोड़ी देर बाद उन्होंने सामान गाड़ी में लादा और फिर निकल पड़े उनको ज्यादा देखकर धनीराम बहुत खुश हुआ अच्छा हुआ दोनों घर खाली कर कर गए अब मैं चैन की नींद सो सकूँ यह सोचकर सोच वह सोने गया दूसरे दिन सुबह धनीराम के घर के दाई और दाई और बाई और से फिर वही आवाजें आने लगी धनीराम हैरान हो रह गया उसने अपने नौकरों को मामले की जाँच करने भेजा वापिस आकर नौकरों ने बताया दोनों ने अपने घर बदल लिए हैं हुजूर लोहार के घर में बढ़े चला गया और बढ़े के घर में लोहार कोरिया की कहानी